बल पानी मारा श्री अवतरियो हर रई भारा कारोद न की अनाथा काल कर्म जीव जाके जातिहाम सौपी की नाय कमल परमात पदमा सुख कौराज समर्पित रघुनाथिया की जय पवन सुत अनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जयनी विकलता विचारी बहुरी पहले तो रावण कुमु ऐसी ही सब निकल गया लेकिन बाद में कर तो उसने अपने मन में सोचा के इसके माने तो हम व्याकुल हो गए और हमारी जाकुलता प्रकट भी हो गई सब दरबारियों ने सुन भी लिया कि हम कैसे व्याकुल हो गए मुझे कहा से ये सब के सब इस प्रकार के तत्व मुख से हमारी आवाज कैसे निकल गई तो बाद में उसने उसका यह आफ्टर था पहले तो व्याकुल लेकिन बाद में उसने उसको संभालने की कोशिश करता है तो अब सी जो हसा बाद हसा माने अब जो उसके भाव थे और आंतरिक भाव को उसने दबाया और पूरी में लगाया माने ये भी सूचित करते हैं गुरु स्वामी जी की रावण चाहे जितना अहंकारी हो और चाहे जितना निर्भय अपने आप को दिखावे ले, लेकिन जो प्रकृति का नियम है जो जैसा करता है उसके हृदय में उस प्रकार की दशा से होती होती है कोई व्यक्ति ऊपर से मुखोटा नहीं कैसा लगाता रहे रावण भी ऊपर से हंस देता है दिखाता है जैसे कोई भय नहीं उसको लेकिन भय उत्पन्न हुआ तो हो गया उसके हृदय में उत्पन्न ऐसे संसार में लोग सुभाषुभ नाना प्रकार के कर्म करते हैं न्याय के भी करते हैं और वो समझते हैं क्या बिगाड़ देगा ऐसे ऊपर से समझते रहते हिकड़ी लगते रहते हैं लेकिन भीतर भीतर उनके डर भी पैदा होता है अशांति भी पैदा होती है रात्र में नींद नहीं आती ये सब दशाएं उनके होती रहती है और लोगों से मिलेंगे सब दिखाएंगे अरे खराब क्या बिगाड़ करता है अचानक कुछ करूँ मैंने इसको भी ऐसा खाद रखा है मैंने उसको भी ऐसा कर रखा है मैं तो ऐसे भी कर लूंगा मैं वैसे भी कर लूंगा सब ऐसे भूलता रहता है लेकिन अपने भीतर की जो भावनाएं अंतर जागर होती है और जो अपने भी भीतर कार्य करती है उसके ऊपर किसी व्यक्ति का बस नहीं है रावण कभी बस नहीं चला माँ रावण ने सब सौराष्ट्र सब जीत लिए जैसा कि मन आगे कहती है सब उसने स्वराष्ट्र सबको जीत लिया है लेकिन वो अपने मन को नहीं जीत संसार बाहर से लोग उसे चाहे विश्वविजयी माने लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ये विश्वविजयी नहीं है वो अपने से हार गया सब तरह विजय करिए सुझा का शास्त्र देखो यही गहन दृष्टि शास्त्र की है कि जो बात समाज में साधारण रूप से नहीं समझ पाते जब ध्यान नहीं जाता शास्त्र तब ध्यान नहीं जाता है क्योंकि तो देखो रावण के भीतर भी भय हो ही गया बड़ा निर्भय बनता है और ऊपर से भी गए उग्रह करी भय भोरी भय भोरी के माने भय को भुला करके टाल बता करके अरे कहा भय की बात क्या है मान लो किसी ने आश्चर्य होकर के रावण की तरफ देखा भी इसमें आपको तो लगता है कि राहुल बानर आ गए और उनके राजकुमार आ गए दोनों लेकर के बानरों की सेना तो इससे लगता है कि आप डर गए लगता है हरे घर उनसे क्या करना पड़ना पड़ता बहुत डरने मन की बात नहीं है आगे तो आ गए उसे क्या डरता है ऐसे कह करके उनको भाई को इधर टाल मटोल करके और हंस करके कर दिया अब जब चल दिया तो लेकिन उसका ऊपर से तो हंसा और ऊपर से, से कुछ भी बोल दिया लेकिन हृदय की आंतरिक दशा क्या है उसको देखो उसके कारण से वो हो अब रावण चलता तो है राजमहल की तरफ जाता है वहां लेकिन वो हो कहा से कहा पहुंच जाता है और तो कहाँ भटकता है जीतक प्रवेश नहीं कर पाता सोचता रहता है की क्या अब सोचता है की अब हमें क्या करना पड़ेगा अब वो आ गए तो आगे कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी अब मेरा ऐसा आ, तो बौत ही पाठ हो जी पंधाय इधर कहते हैं कि ये तो रावण तो गया अंदर लेकिन मंदोदरी को भी इसकी सबकी सूचना मिल गई तो रावण को तो सूचना मिली आके नाके हुए लोगो ने दरबार बताया आकर के लेकिन मंदोदरी को भी दूध लगे रहे थे वे दूतों ने आकर के जब देखा कि नाक कान कटे हुए लोग आ रहे हैं और रावण के दरबार में जा रहे है तो उनसे उनको उन, उनको स्त्री लूटी थी स्त्री दूध करके उन्होंने जाकर मंदोजरी को बता दिया वो तो उनका मानव सब आ गए समुद्र के पास और सुनील परवत तो पर सब इतने हैं करते हैं तो भगवान भी आ गए ये सब उन्होंने जाकर बता दिया और यही बता दिया कि आकर के सूचना इन लोगों ने जिनकी नाकान काट लिए गए आकर के दरबार में आकर कौन खबर भी दी है तो कहते मंदो दई सुने प्रभु आयो और यह भी सुना की कौतु कहीं बात हो दिबंध और समुद्र तो बात तो बात लेकिन कौतुबी में खेल खेलने में बन गया माने ये कोई पर परिश्रम का काम नहीं कि महीनों वर्षों तक मेटीरियल इकट्ठा हो रहा होता इंजीनियर बुलाए जा रहे होते ट्रेन लगते और फिर उसके बाद उसमें सब पुल बन रहा होता तो कैसे सात बन रहा है बजट बन रहा है कितना पैसा कितने करोड़ अरब रूपया लगे अरे उसमें कुछ नहीं मैंने तो सुना खेल खेल में हो गया सर पुल बन गया तो पुल बांधना एक कीड़ा मात्र चीज तो खेल तो और भी लगा के उतना तो बड़ा पुल बांध लेना और खेल खेल में बांध लेना ये तो बड़ी शक्ति की बात है जिनको ज्यादा शक्ति किसी व्यक्ति को होगी तो छोटे कामों को खेल लगते हैं ये एक मुहावरा है जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो वैसे कोई छोटा मोटा काम आ जाए तो खेल हमारे लिए ऐसे हो ये शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए खेल होता है ऐसे भगवान ने बड़ा पुल बांध दिया तो ऐसे कमजोर व्यक्तियों के लिए साधारण व्यक्ति बहुत बड़ा परिश्रम का काम है और तो बहुत बड़ा काम है लेकिन भगवान ऐसे शक्तिशाली महान है कि तो उनके लिए ये काम बहुत छोटा है खेल का काम है पुल बन गया तो मंदोदरी इसी बात से पुल के बनने से समझ गई कि ये भगवान प्रभु है भगवान है और ये सर्वसमर्थ है लेकिन रावण इस बात को स्वीकार नहीं करता मंदोदरी ने स्वीकार कर दिया इस लीला कि ये कितने शक्तिशाली है कितने महान है कर कहीं पति भवन जी आनी बस वो मंदोदरी ने देखा कि रावण आया है लेकिन उसके राजमह में खुश नहीं रहा है शायद रावण को भी संकोच लग रहा होगा कि मंदोदरी यहां गए नहीं कि पता नहीं की क्या बात का हो क्या चर्चा हो अब ये मंदोदरी रावण को समझाती है ले जाती है ये दूसरी बार है पहली बार जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी ने रावण को समझाया अरे कहा तुम चक्कर जिसके भी दूध इस प्रकार के हैं जो आग लगा गये तुम्हारे कुछ के धर्य नहीं बना तुम इतने कहते हो कि सब मेरे लिए कुछ नहीं हो मैं सब देख लूंगा पैसे लग दूंगा मैं, मैं, मैं, मैं ये सब आपकी बातों में कुछ नहीं रखा तरी समझाया मंदोदरी ने लेकिन रावण उस बात को नहीं माना अब दोबारा ये दूसरी बार है मंदोदरी कई बार समझाती है लेकिन एक बार देखेंगे एक बार नहीं माना तो ऐसा नहीं की मंदोदरी दूसरी बार क्रोध करती है जैसे देखो मैंने तुमसे पहली बताया था तुम तो नहीं माने अपने पर यह हो गए कि नहीं आ गए सबको तो ऐसे सब तो करके जाति पटकाश नहीं करती है ये स्त्री धर्म नहीं है इसलिए मंदोदरी भी पंचकन्याओं में से एक उसका नाम है और जैसे कि सती सा पति प्रताप स्त्रीया जो की सुशिक्षित संस्कार युक्त होती है उनका उदाहरण मंडोदरी है जैसे कि उधर अहल्या है उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये है मंदोदरी भी इसकी जो कोई बताती है और जो कुछ जैसा व्यवहार करती है यह आदरणीय है यह ध्यान देनी योग्य सीखने लायक उसकी बातें हैं रावण की बातें सीखने लायक नहीं है लेकिन मंदोदरी की बातें सीखने लायक है ये बात ध्यान देनी पड़ेगी तो आप इसलिए अलग अलग पात्र कौन, पात्र कौन से हैं किन पात्रों में दुर्गुण दिखाए गए हैं जिन दुर्गुणों से बचना चाहिए किन पात्रों में सदगुण दिखाए गए हैं उन सदगुणों को हमें अंगीकार करना चाहिए इतना विदेश हो तब पात्र के तात्पर्य को समझ सकते हैं अगर हम रावण की बात को सीखने को तो तैयार तो तो हो तो कह रामण ने जो कुछ कहा वो भी तो रामायण में लिखा हुआ है हम रामायण को मानते हैं तो क्या मानते हैं रावण जो कुछ कहता है उसकी सब बात मानते हैं तो ये कोई शास्त्र का मानना नहीं होगा रावण की बात नहीं माननी की बात नहीं माननी है यहां माननी बात किसकी है अब जैसे ये पात्र यहाँ पर मंदोदरी उसकी बात माननी वो रावण को सिखाती है सही आस्था सिखाती उसको और कैसे सिखाती है उसका तरीका भी करी कही पति भवन मुझे आनी मैंने रावण का हाथ पकड़ करके वो हो अपने राजभवन में दी गई मैंने बाहर से ही रावण जहाँ था वहां से उसको लिवा देंगे क्यों लिवा देंगे अब जहां कहीं पहले रावण था वहां तो और लोग भी थे रावण के पीछे भी बहुत थे तो उनको अपने भवन में ले गई कि मैंने वहां पर और कोई दूसरा भी जाएगा एकांत में रावण को समझाएगी यदि कोई छोटा व्यक्ति बड़े को समझाता है तो उसे एकांत में समझाना चाहिए ये नियम है बड़ा व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का नियम नहीं है कोई एकांत नहीं समझावे देखो कहाँ कहाँ किस प्रकार के हर बात का अपना अपना नियम है ये नहीं की मंदोदरी ने चूंकि रावण को एकांत में समझाया तो जितनी भी शिक्षा सबकी एकांत नहीं होनी चाहिए कहीं कहीं इस प्रकार की भी है कि छोटे बड़े का भी भेद है मंदोदरी उसके अधीन है रावण उसका स्वामी पति है इसलिए अगर स्त्री अपने पति को समझाती है तो समझाने की बातें ये सबके सामने नहीं होनी चाहिए सबके सामने रावण जो है सबके सामने अगर मंदोदरी चाहती अच्छी बात समझावे जानती है कि रावण तो वैसे ही मानने वाला और सबके सामने समझावेंगे तो और भी इसके मन में प्रतिक्रिया होगी और ये मानने वाला और भी नहीं है बल्कि ये कौन नाराज होने लगे क्रोध भी करने लगे ऐसी संभावना हो सकती है तो ऐसी संभावना के काश उसको पकड़ करके हाथ लेकर के अपने माउन में ले गई और साथ ही उसका रावण का आदर भी व्यक्त करती है प्रेम भी दिखाती है क्योंकि बिना आदर के बिना प्रेम के किसी व्यक्ति को समझाओ तो समझ में आने वाली बात नहीं है आप तो मुझे दूसरी बात ये करे कही पति भवन आनी और बोली परम मनोहर पानी अब देखो अब वो बोलती ही है तो मनोहर बचन मनोहर वचन कैसे होते हैं ऐसे बोलो जो मन का हरण करने वाले जो सुने उसका मन आकृष्ट हो जाए कितनी अच्छी बात हमको बता रहे हैं प्रिय लगे उसे मैंने प्रिय लगने वाली बात बोले तब तो मनोहर बात होगी इसलिए बड़ी प्रियता के साथ में मंदोदरी ने रावण को समझाया और मनोहर ही नहीं परम मनोहर बोला मान मंदोदरी ने अपने मन में कोई भी कटुता नहीं लाई और बिना कटुता लाए हुए समझाने का प्रयास करती है ये संस्कार की बात है सीखने की बात यह देखो ये जो ये संस्कार युक्त व्यक्ति हो तो उसे ये बात खासतौर से सीखनी चाहिए हम विदेशी कल्चर की बात नहीं कहते हैं भारतीय संस्कृति है वो इसका अपना एक रूपरेखा है इसका एक अपना ढांचा है उसके अंतर्गत यह भी बात आती है जैसे कि मंदूदरी रावण को समझाती है समझाना चाहिए और ये तो भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध बात है जैसे काव्य है यह साहित्य है वो उसके लिए कहा जाता है कि साहित्य क्या विशेषता है काव्य की क्या विशेषता है कहते हैं कि ये साहित है साहित्य अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पाठकों को शिक्षा देता है लेकिन कैसे शिक्षा देता है जैसे कि एक स्त्री अपने सत्य को शिक्षा देती है वैसे ही कावर साहित्य शिक्षा देता वेदांत तो, तो इस प्रकार की परवाह नहीं करता वेदांत तो, तो सीधे सीधे सत्य है उसको बोल दिया बोल दिया लेकिन साहित्य उसी सत्य को बड़े ही मधुर शब्दों में घुमा फिरा करके पात्रों के द्वारा कहीं किसी प्रकार से उसको उस शिक्षा जो शास्त्र को देनी है वो पाठक के हृदय में उतारना चाहता है इसीलिए वो साहित्य की महिमा यही है कि सारी अच्छी शिक्षाएं अच्छा संस्कार साहित्य व्यक्तियों को दी तो जितना भी साहित्य कहलाता है चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे अंग्रेजी साहित्य हो या किसी भाषा का भी साहित्य हो वो कल्याणकारी ही शिक्षा देने वाला होता है लोगों के अंदर संस्कार उत्पन्न करने वाले होते हैं और फिर सेकेंड ग्रेड का लिटरेचर होता है होता, थर्ड ग्रेड का लिटरेचर होता है वो तो विरासकारी लिटरेचर होता है और उसका जीवन भी ज्यादा नहीं चलता वो थोड़े दिन तक लोकबाग उसका दिखे बहुत भले लोग लोकबाग में वो थर्ड ग्रेड जो साहित्य होगा वो साहित्य जो है लाखों लाखों की तादाद में करोड़ों करोड़ों की तादाद में उसकी जो है पत्तियां छपती हैं और बहुत बिकती है लेकिन बीती है और उसके बाद में आप 10 बीस साल के पहले के इस प्रकार का साहित्य देखो तो कहीं तो मिलेगा आपको अदर डेट उसका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और संसार में ये भी लगता है थर्ड ग्रेड साहित्य के पढ़ने वाले थर्ड ग्रेड समाज में संसार में व्यक्ति बहुत है जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे ही साहित्य भी पढ़ते हैं लेकिन जो उत्कृष्ट साहित्य है प्रथम का साहित्य है जो साहित्य के इतिहास में जैसे स्थान मिलता है जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ो तो उसमें जिन ग्रंथों का जिन कवियों का लेखकों का नाम आएगा वो थर्ड ग्रेड के लेखकों का आएगा सेकेंड का नहीं आएगा जो स्थायी उनका साहित्य है स्थायी मूल्य हम उनके साहित्य के ऐसी ही लेखकों का नाम उसमें आता है तो अब ये सा, ऐसा साहित्य जो है कल्याणकारी ही होता है सदा हितकारी होता है लोगों को पाठकों को मान परिमार्जित बुद्धि बनाना उनकी भावनाओं को परमार्जित करना संस्कारित बनाना ये साहित्य का काम है और साहित्य इस कार्य को इस ढंग से करता है जैसे की कोई स्त्री अपने पद को शिक्षा देती है तो वही माने ये तो, तो उदाहरण में ये बात कही जाती है जैसे ही कहते हैं कि वो मंदोदरी उसी प्रकार बोलती है बोली परम मनोहर मानी चरण नाय सिर अंचर रूपा कहते हैं उसने जो है फिर क्या किया कि चरण नाय सिर अपना सिर रावण के चरणों में झुका करके प्रणाम किया जानती कि राम तरफ कार्य कर रहा है लेकिन फिर भी उसका अपना जो धर्म है उसको निर्वाह कर रही है उसके चरणों में शरण है और अंचल रोपा अंचल रोपने के माने भिक्षा मांगना जैसा है अंचल कहलाता है सिया को तो जो अपने बाहर का जो कपड़ा पत्ता है उसको लेकर के ऐसे फैला देना तो ये अपनी चिंता प्रकट करना और भिक्षा मांगना जैसा कहलाता है ये आशीर्वाद प्राप्त करती है तो सिया के लिए अंचल फैला कर के अयोध्या में जहां प्रणन आता वहां भी तुलसीदास प्रकाश ने कहा कि अयोध्या की स्त्रियां जो है वो बार बार भगवान पर स्मरण करती हैं बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं और अपना अंचल फैला करके उनसे मांगती हैं कि अयोध्या के राजा हमारे शरीर रहते रहते भगवान राम जो है अयोध्या के राजा हो जाए और उनके रहते रहते हमारा शरीर समाप्त हो जाए तो अंचल प्रसार करके मांगना इस प्रकार की प्रथा है अभी जहाँ कहीं जहाँ कहीं आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के जहाँ प्रभाव दिखाई देता है इस प्रकार के स्त्रियों में है वो इसी प्रकार से करती भी है तो चरण ना सर अंचल रूपा और सुनऊ बचन पिय परिहर कोपा और फिर तो वो कहने लगी कि सुनऊ बचन आ, संबोधन करती है प्रिय हम जो कह रहे हैं उसको थोड़ा तो ध्यान दीजिए सुनिए और परिहर कोपा जानते हैं हम जो बात कह आपको उचित नहीं प्रिय नहीं लगेगी आपको क्रोध आएगा लेकिन इस समय क्रोध करने की बात नहीं आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए हम जो कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए आपको क्या कहती है पहले एक नीठ की बात कहती है कि नाथ पैर कीजे ता और बुद्धि बल सकी जीत जाही सो देखो ये एक नीठ की बात है नाथ पैर कीजे ता मने लड़ाई झगड़ा करना तो कैसे झगड़ा करो कि बुद्धि बल सके जीत जाही जिससे समझो कि हम अपने बल से अपने बुद्धि से जीत लेंगे तो तुम तो उसे झगड़ा करो लड़ाई करो और जिससे आप जीत नहीं सकते उससे झगड़ा करने से क्या फायदा जीतने के लिए दो चाहिए चीजें चाहिए एक बल और एक बुद्धि अगर बल कम हो बुद्धि ज्यादा हो तो भी आप जीत सकते हो अगर बुद्धि कम हो बल ही ज्यादा हो तो भाई बल के ही तो सात जीत लो लेकिन बल और बुद्धि दोनों हुए तो आप जीत सकते हो इन दोनों बातों को विचार कर लेना चाहिए किसी से शत्रुता करें झगड़ा के साथ करे तो इन दोनों बातों को अपने आप विचार कर ले अगर उसको बल हो बुद्धि हो तो झगड़ा तो करे नहीं तो अपने कंप्रोमाइज़ कर ले झगड़े में न पड़े क्योंकि पार नहीं पाए दर्ज में बाद में पराजित होकर किताराश होगा दुखी होगा तो ये नीत की बात है तो उसने कहा कि देखो इसके अब इसके माने अब रावण सिंह कहती है कि कि अब संकेत यही शत्रु हो गया कि आप जिससे पैर पढ़ा रहे हो वो आपसे बल में भी ज्यादा है और बुद्धि में भी ज्यादा है कैसे तुम्हें रघुपत ही अंतर कैसा तुम्हारे में और भगवान राम में कितना अंतर है खल खद्योट दिन कर जैसा ये तो सीता जी ने जो बात कही थी वही तो राजी सीता जी ने ऐसे ही जी को बोला बहुत दया धमकाया अरे सीता जी ने करे तो मैं क्या तुम तो जुगनू जैसे कहा भगवान राम सूर्य के समान प्रकार तेजस्वी इतने और उसके सामने तुम्हारा प्रकाश जुगनू जैसा तो कहते खल खद्योत खलू छोटा सा खद्योट जुगनू दिन कर जैसा और भगवान राम सूर्य के समान दिन करके समान अब इन दोनों की बराबरी क्या है तो अब तुम तो उनसे कैसे जी सकते हो न तुम्हारे बल बुद्धि उतनी नहीं है जितनी को उनमें बल बुद्धि है इसलिए तुम्हारा उनसे शत्रु का व्यवहार करना ठीक नहीं है तो रामण ने मान लो पूछ ही लिया हो वार्तालापर क्या ज्यादा नहीं चलता है ये कैसे कहा कि तुम बराबर अरे कहा भाई इसी तरह से जान लो तुम कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उनको देखो तुम अपने कामों को देखो अपनी शक्ति को देखो तब उनकी शक्ति को स्मरण दिलाती है की अति बल मध कह मारे अब ये वो नहीं कहती बंदोदरी की वो भगवान है परमात्मा है ब्रह्म है जिन्होंने उतार लिया ऐसा कुछ नहीं ऐसे कहती है कि देखो आपने सुना होगा की मधु बड़े ही शक्तिशाली भी शाचन हो गए उनको किसी ने मारा था जिसने उनको मधु को मारा था बस वही जो है वो हो अब आ गया है दूसरा महावीर दिव्य शुद्ध संघारे और द्वित के जो दो पुत्र थे जर्णया कश्यप वे द्वित के दित्र पुत्र थे वे बड़े महावीर से बड़े बलवान थे उनका भी संघार किसने किया जिसने उनका संघार किया वही आ गया ऐसे ये ही बलि है और जिसने राजा बली को बावन होकर के उनको भी पृथ्वी मांग ली और बांध करके पाकार में उनको डाल दिया वही आगे और सहसा भे मारा और शाह बाल को जिसने मारा था वही आद है और सोई अवतारे उण में मई भारा वही पृथ्वी का भारण करने के लिए उसी ने अवतार लिया वही है ये सब तो मैंने मंदोदरी को पता कि है की भगवान ने बता दी है सब इतनी सावर शक्ति है इनकी अलौकिक कार्य उनके सब है लेकिन रावण को ये नहीं लगता है रावण को लगता है कि कोई बस ऐसा ही राजकुमार है तपस्वी है वन में घूमने वाले दो तो बालक है, करता है और अपनी बुद्धि को अपनी रोसी में भी ज्यादा समझता है तो देखो ये वन में आए और सीता की रक्षा भी नहीं कर पाए क्या तो चले चले गए दोनों हमने जरा सा चक्कर घुमाया कुछ नहीं हम सीता उठाला अरे रावण में दो प्रकार कुछ कर मंदोदी उनको समझा रही है कि देखो किस प्रकार से तुम कितने शक्तशाली कौन है वो और उनको तुम इस बात को ध्यान नहीं दे रहे ये अब इनमें विशेषण भी मंदोदी लगा है कि मधु कह अतिबद्ध है ठीक है कैसे मधु कहक तो बड़े शक्तशाली सबसे जब शक्ति का प्रारंभ हुआ तो उस समय जो निशाचर भी होते थे सचिव इत्यादि में तो उनको बड़ा फलवान होना पड़ता था तब निशाचर होते थे और फिर जब देता आया तब वो फिर जो निशाचर बात के हुए जो निशाचर वो उतने शक्तिशाली नहीं हुए और जैसे जैसे आगे करके निशाचर होते गए तैसे तैसे कम शक्तिशाली हो गए आजकल भी निशाचर होते हैं लेकिन अब कहा वैसे मत पैठक जैसे हो पांच पांच हजार पर तक युद्ध करते रहे ऐसे कहाँ दिखाते करे रामर से कहते हैं कि देखो जित जो है ये ये हिरण कक्ष पर हृणाक्ष हो गए ये, ये ये भी महावीर बड़े शक्त शाली थे तुमने उतनी शक्य नहीं है अभी आप विस्तार नहीं किया अन्यान ग्रंथों को देखो जहाँ कहाँ इस बात मिलता है की मानव मंदोत्री ने भी इशारा कर दिया इनके हृणय के तो अभी मुकुट रखे हुए हैं तो उन मुकुट को तुम उठा लो तुम तो, सिर पर रखना तो जरूर की बात है जिस मुकुट को वो सिर पर रखते रहे वो आपसे तो उठाए नहीं उठते तो दोनों की तुलना कर लो कि उनमें उनमें मध कैटने उनको यह आप हृणा कश इतनी साहदिक सा है कि तुम्हें दिशा थे और जब इतने सावर्थवार आपसे भी ज्यादा महावीर हैं, अति बनी है उनको जो मार सकता है वही अगर आ जाए तुम्हारे सामने तो तुम किस बुद्धि से अपने समझते हो तुम उसे जीत लोगे ये समझती समझाती है तो कहते हैं जय पति अब ये देखो ये वही भगवान नारायण है जिन्होंने मधु कहकर सिद्ध किया तो ये सबकी कथा है बहुत लोगों मालूम ही होगी दौराने की बहुत अंतर कथाएं हैं इनको बहुत बार कहने की क्या जरूरत तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ नारायण के नाद से कमर निकला ब्रह्मा जी पैदा हुए तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें और कुछ आगे काम पढ़े निकाकर पैदा ही आ गए उनकी रचना नहीं करनी पड़ी मधु कैटर पैदा हो गए बीच में और आकर के ब्रह्मा जी को डराने लगे तो मार देने की धमकी देने लगे तो ब्रह्मा जी घबराए और उन्होंने अपने अपना जिस पर तो कमल के ऊपर बैठे हुए थे तो उसी कमल को हिलाया जब ची हिलाई तो भगवान तो की थोड़ी निद्रा जगी तो वो जग करके भगवान तो ने आंखें खोली और ब्रह्मा तो जी के पास आए तो भाई क्या बात है अरे कई तो भगवान बात क्या आएगी तो आ गई है ये तो हमको डबा रहे हैं मार जाने दे रहे हैं भगवान ने उनसे निशाचाल से पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो तुम चार मानो हम प्रणाम देंगे साक्षाओं ने साग क्या मर देते हम दोनों प्रणाम दे सकते हैं ऐसे तो अहंकार कथा तुम क्या हाथ से मान कर दे सकते है तो भगवान ने कहा था तुम दे सकते हो तो एक बरदान होते कि तुम दोनों हमारे हाथों से मारे जाओ उन्होंने कहा बुद्धि फिर भी यही दिखाई देता है कि भगवान की बुद्धि कितनी है पहले उन्होंने वरदान देने के लिए कहा कहाने के लिए कहा कि अहंकार की ताणी खुद कहेगा क्योंकि मांगे जब यह अपने आप चाहे प्रदान मांगने के लिए तब से वरदान मांगे तुम हमारे हाथ में बे वैसे तो पांच हजार पर उसके बाद की कथा पहले भगवान ने युद्ध किया की कथा पढ़ो वाई की कथा है मधु कैटक वही मारा तो भगवान ने विष्णु कर्ण मनोजूत ये दोनों थे, के भगवान के विष्णु भगवान के दोनों कानों से एक कान का मै मधु एक कान का निशाकर मै कैटक अरे ये तो भगवान के कान के मैन है मधु और कैटक और अपने आप को इतना शादी समझने लगे कि भगवान को भी चैलेंज करने को तैयार मधु और चैटव दोनों राग और देश के प्रतीकाशक है जिनको की कथाएं अच्छी न लगती हो तो उनको जाइए है, है राज देश बनाने कि ये राज मधु राग जो है मधु के समान फ्री लगता है और देश चैटव के समान जिसमें काटकला हो तो ये देश जो है चटीला है तो ये राग और देश जहाँ होता है बस तो ये राग देश दोनों ने साक्षर ये राग देश व्यक्ति को परमात्मा से दूर करने वाले हैं और ये भय दिखाने वाले हैं। ये कथा बताने के लिए वर्णन तो आता तो है तो कहते हैं अति मत कई जब मारे और महावीर जैसे शुक्र संघारे ये महावीर ये दीप के दोनों पुत्र थे इन्हें आखिर कश्यक पूर्वी भगवान ने अवतार लेकर के अवतार लेकर के क्ष को और कृषक सुख को भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के मारा भगवान वही है वही नारायण वही कच्छा होता और वही नृसिंग अवतार भगवान इस प्रकार नाना रूप धारण करके जिसको जिस प्रकार संघार करना होता वही रूप धारण कर लिए और उसी प्रकाश को मारा जयपान और बलिमान राजा पल जैसे ये है प्रहलाद के बंशक है प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र आदि आदि चक्कर के बलि तो ये बलि है प्रहलाद भी भक्त था लेकिन निशाक्षर वंश का पैदा हो तो कभी कभी वंश का वंश निशाक्षर हो जाता है कहे भक्त तो हो भी जाए तो निशाचर ही वंश की प्रवृति खत्म नहीं होती है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का ये कहना है विषयों का अनुसंधान है की जीन्स चलते हैं बंसकी और अगर उस जीन्स में कभी कभी इस प्रकार होता कोई एक आध व्यक्ति अगर जो दिक्कत स्वभाव वाले जीन्स वाले व्यक्ति है उनमें से कहीं कोई कभी एक आध अच्छा हो जाता हो जाए ऐसे एक्सप्रप्शन्स होते हैं किसी प्रकार के कभी कभी सूर्य वंश जैसा वंश हो तो उज्जवल वंश होता सब इसमें अच्छे अच्छे होते हैं कभी कदाचित कोई जा। हो जाए तो एकाध हो जाए इस प्रकार के तो संसार में कि भले बुरे सब होते हैं लेकिन कहीं बलाइया अच्छाईया ज्यादा है उनके बीच में एकात बुराई होगी और कहीं ब्राहिनी बुराईया है उनके बीच में कोई एकाधिक इक अच्छाई होगी तो वंश परम्परा इसी प्रकार की चीज में चलते है अच्छा ब्राह्मण की तो इसमें जो ये ये जब महावीर कश्यप हुए तो पैसे तो हेणा कश्यप निशाचर था और हेणा कश्यप के राज्य में जितने भी और अजीब जनरेशन हो रही थी तो हेणा कश्यप यही चाहता था की जिस जिस निशाचरी राक्षसी संस्कृति का हमने विकास किया है जिसमे की भौतिक बाध्यता प्रधान है और जीवन के कुछ मूल्य जैसे प्रेम है दया है सहयोग है इनसे कोई मतलब नहीं है और केवल प्रागृतिक की प्रवृत्तियाँ जहाँ भी कहते हैं इस प्रकार की संस्कृति अच्छी है क्योंकि फिर बहुत धन संपत्ति होती है फिर तो बहुत प्रचंड सामग्री बहुत सामग्री प्राप्त हो जाती है तो सब व्यक्ति बड़ा महान हो जाता है ऐसे समझ करके उसने अपनी एक भौतिक संस्कृति या और जिसको कि राक्षसी संस्कृति कहते हैं उसका उसने विस्तार कर रहा था लेकिन एक बार ऐसा होगा कि वो हेणा तपस्या करने के लिए बनने चला गया ये लोग तपस्या में नहीं करते थे अपने सत्य का संचय करने के लिए तो उस समय इंद्र ने देखा अच्छा मौका है ये तो पृथ्वी पर समय तो निशा करी संस्कृति फैल रही है तो इसके बीच में कुछ सुधार करने के लिए प्रयास करो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ये तो जो गए वहाँ पर तो जबकि वहाँ हेणाकर्षक नहीं था तो देखा कि राज्य में कितनी स्त्रियां जो है गर्भवती है उनके ऊपर प्रयोग किया जाए तो उन स्त्रियों को वह स्वर्गलोक में दे गई नारद जी ने कहा कि आप इतनी स्त्रियों के प्रयोग करेंगे आप करो लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमको भी दे दो एक एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे तो कहा कि ले जाओ भाई तुम भी कर दो एक्सपेरिमेंट तो नारद जी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए हिरणा का शक्ति की पत्नी थी उसको नाराजगी ले गए एक्सपेरिमेंट करने की और ये जाकर के उनको वशिष्ठ जी के आश्रम में उसे पहुंचा दिया और कहा कि यहां पर ये आश्रम में रहेंगी आश्रम की सेवा करेंगे और वहां पर जो वेदांत प्रवचन नित्य चला करते थे उनके प्रवचन उनको रोज सुनने पड़ते थे सुनने पड़ते थे अब वहां रहती थी वो तो उसे सुनने पड़ते थे और उसको समझ में आते हैं चाहे न समझ में आते हैं। चाहे वो बैठे बैठे सोई जाती हो लेकिन उसको सुनना पड़ता सुनते सुनते सुनते सुनते सातवें महीने उसका गर्व था